जादुई कोट नहीं नहीं अभी नहीं इतने सारे लोगों के सामने मैं जादुई कोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता फिर बुलेट प्रूफ जैकेट लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट को किसके लिए एक्टिवेट करूं? खुद के लिए या फिर पी के साहब के लिए तो एयरक्राफ्ट टूल लेकिन नहीं फिर वही प्रॉब्लम यहाँ इतने लोग मौजूद है इनके सामने कैसे कर सकता हूँ अशोकन तुम तो मेरी बात मान लो तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ हम लोग बैठ कर बात करेंगे अगर तुम बेकसूर हो तो अपना एविडेंस देना मैं तुम्हारा साथ दूंगा प्लीज कुछ ऐसा मत करो जिससे हम लोग मजबूर हो जाएं। पीके साहब ने फिर से अशोकन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा पीके साहब की बातों से सहमति जताते हुए पुलिस वालों ने भी अपना सिर हिलाते हुए अशोकन को गन फेंकने के लिए समझाना शुरू कर दिया आगे मत बढ़ना बोला ना, मैं गोली मार देगा सबको मार देगा मैं अशोकन ने चिल्लाते हुए कहा इसके साथ ही उसने अपने हाथ में ली हुई पिस्टल को और मजबूती से पकड़ लिया चूँकी पुलिस वाले इस वक्त पीके साहब की जान को लेकर बेहद चिंतित हो उठे थे ऐसे में वो लोग अशोकन के ऊपर बंदूक का निशाना लगाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे जबकि अशोकन ने अपने एक हाथ को पी के साहब के गले में डालकर उसे जकड़ रखा था और वो बोर्ड से उतरने की कोशिश कर रहा था पुलिस वाले बड़ी सावधानी के साथ उसे फॉलो कर रहे थे विक्रांत भी इस वक्त अपनी जगह आरोप खड़े खड़े यही सोच रहा था की आखिर वो किस तरह ऐसी पीके साहब को अशोकन की चुंगड़ ऐसी छुड़ाते हुए उसे अरेस्ट कर सकता है उसके पास अदृश्य शक्ति के दिए हुए जितने टूल्स थे वो उन सभी को आजमाने के बारे में सोच रहा था लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी टूल फिट नहीं हो रहा था एक बार के लिए उसने सोचा कि एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन समस्या ये थी कि अगर वो एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल करता है तो फिर अशोकन उससे बचने के लिए रेंडमली फायरिंग कर सकता है तब ऐसी में गोली किसी को भी लग सकती है और किसी की भी जान जा सकती है दूसरी चीज ये भी थी विक्रांत इतने सारे पुलिस वालों के सामने एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता था इत्तेफाक से जब विक्रांत ये सब चीजें सोच रहा था तभी अचानक से अशोकन ने फायरिंग करना शुरू कर दिया तड़ाक तड़ाक फायरिंग की आवाज सुनकर विक्रांत चौंक उठा और जब उसने अशोकन की तरफ देखा तो पता चला की अशोकन हवा में फायरिंग करते हुए पुलिस वालों को डराने की कोशिश कर रहा है फायरिंग करने के बाद उसने पी साहब को आगे की तरफ धकेल दिया और फिर बोर्ड ऐसी कूद जंगल की तरफ भागने लगा विक्रांत को अशोकन की इस हरकत से बेहद हैरानी हो रही थी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अशोकन करना क्या चाहता है अगर उसे यहाँ से भागना ही था तो उसे बोट लेकर भागना था लेकिन वो इस तरह जंगल की तरफ भागने की गलती क्यों कर रहा है पकड़ो से जल्दी पी के साहब ने अशोकन की तरफ इशारा करके चिल्लाते हुए कहा किसी भी हालत में बच कर भागने ना पाए जाओ जल्दी अशोकन ने धक्का मारकर पी साहब को जमीन आरोप गिरा दिया था जिस वजह ऐसी उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालते हुए और बाकी के पुलिस वालों को जल्द से जल्द अशोकन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे रहे थे उनको जवाब दिया और फिर सब अशोकन की तलाश में निकल पड़े अशोकन अभी भी एक दो बार फायरिंग करते हुए तेजी से भागा जा रहा था चंद सेकंड में ही वो पुलिस वालों की नजरों से ओझल हो चुका था इधर कुछ पुलिस वाले भी उसके पीछे दौड़ पड़े थे इस वक्त विक्रांत और हर्षित अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े थे ये लोग बिना अपनी पलकें झपकाए हैत भरी नजरों से इस पूरे सीन को निहार रहे थे हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखकर अपनी आँखें बड़ी करते हुए सवाल किया सर आ, हम लोग अब क्या करें? अशोकन तो बीच के जंगल की तरफ भाग रहा है मुझे नहीं लगता की वो ज्यादा देर तक भाग पाएगा न, भाग तो नहीं पाएगा विक्रांत ने हर्षित की बातों ऐसी सहमति जताते हुए कहा भागेगा कैसे आज तक मुझसे बच कोई भाग पाया है क्या मतलब हर्षित हाँ ने चौंकते हुए कहा मतलब ये कि स्पेशल टीम का काम सिर्फ मुजरिम का पता लगाना ही नहीं होता है बल्कि उसका काम मुजरिम को सलाखों के पीछे तक पहुंचाना भी होता है तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो चलो अब शुरू करते हैं लेकिन हर्षित हाँ ने तुरंत पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा वो लोग तो पकड़ने गए है पकड़ लेंगे हमें जाने की क्या जरूरत है इतना कहकर जब हर्षित ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि विक्रांत वहाँ से गायब हो चुका था ठीक इसी वक्त बोट की दूसरी तरफ से एक जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी हर्षित ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ये आवाज़ विक्रांत के पानी में कूदने की थी उसने देखा कि विक्रांत पानी में कूदने के बाद वहाँ बगल में खड़ी एक दूसरी स्पीड बोट की तरफ बढ़ रहा था इससे भी ज्यादा आश्चर्य हर्षित को ये देखकर हुआ कि विक्रांत बोट लेकर बीच के पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा था वो फुल स्पीड में बोट को भगाता हुआ पूर्व दिशा में बढ़ा चला जा रहा था दरअसल विक्रांत इस वक्त अशोकन का पीछा नहीं कर रहा था बल्कि वो इस वक्त खुद के लिए कोई एकांत वाली जगह ढूंढ रहा था वो किसी ऐसे एकांत वाली जगह आरोप जाना चाहता था जहाँ ऐसी वो अदृश्य शक्ति वाले टूर का इस्तेमाल कर सके वो ऐसी जगह आरोप जाना चाहता था जहाँ ऐसी वो स्वतंत्र रूप ऐसी एयरक्राफ्ट और अदृश्य कोट का इस्तेमाल कर सके एक बार जब वो अपने दृश्य टूल की मदद ले लेगा तो फिर वो बड़े आराम से अशोकन को पकड़ सकता है जब विक्रांत स्पीडबोर्ड चलाते हुए जा रहा था तो अचानक से उसकी नजर किनारे की जुगियों में भागते हुए एक परछाई पर पड़ी उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये परछाई उन पुलिस वालों की है जो अशोकन का पीछा कर रहे थे पहले तो विक्रांत को समझ नहीं आया की आखिर अशोकन इस दिशा में क्यों भाग रहा है लेकिन फिर कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि अशोकन इस वक्त लाइट हाउस की तरफ भाग रहा है विक्रांत को जब याद आया कि लाइट हाउस के पास में ही एक एकांत वाली जगह है जहां पर शायद अशोकन ने अपना बोट खड़ा किया हुआ था ऐसे में हो सकता है कि अशोकन वहां से भागने की कोशिश कर सकता है विक्रांत ने फिर से अपने बोट का एक्सीटर तेज किया और फिर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा मात्र तीन मिनट के भीतर ही विक्रांत लाइट हाउस के बिल्कुल करीब पहुँच गया लेकिन जब वो लाइट हाउस के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी बोट वगैरह नहीं नजर आ रहा था विक्रांत ने तुरंत ही बोट को लाइट हाउस के करीब पार्क कर दिया और फिर लाइट हाउस की तरफ भागने लगा विक्रांत का सोचना सही था क्योंकि जैसे ही वो बोट से उतरकर कर लाइट हाउस की तरफ बढ़ा तुरंत ही उसे लाइट हाउस के पास में इंस्पेक्टर अशोकन दिखाई पड़ गया विक्रांत तुरंत ही उसके पीछे भागने लगा वो इतनी जल्दी में था की उसे एहसास नहीं हुआ की अशोकन के पास पिस्टल भी है जैसे विक्रांत का सामना अशोकन से हुआ तुरंत ही उसने विक्रांत के ऊपर फायर झोंक दिया इसकी माँ का विक्रांत जोर से चिल्ला पड़ा वो डर के मारे कूद कर पीछे आ गया